पूर्व पक्ष का लक्षण क्या था साध्या भाववत और वृत्तित्व इसका थोड़ा सुधार करने से साध्या भाववत, साध्या भाववत और वृत्तित्व अभाव ये दोनों का बीच में साध्या भावन निरूपित्व वृतित्व अभाव ये हो गया आगे ये पूर्व पक्षीय व्याप्ति बना रहा है सिद्धांती प्रथम दोष क्या दिखाया मतलब कहाँ स्थल बोलिए था क्या प्रथम अभाव दिखाया तो संयोग संबंध से बनी होने पर भी समवाय संबंध से अभाव दिखाया उसे क्या हुआ पर्वत साध्या अभावत तो, पर तो तो हो गया उसे क्या हुआ तुम विद्यमान तो है उसे वृत्तित्व आ गया वृत्तित्व अभाव आना चाहिए था वो नहीं है। तो लक्षण का अभ्याप्ति हुआ उसको सुधार करने के लिए जो विशेषण दिया गया वो विशेषण सहित विशेषण जोड़ करके पूरा वाक्य क्या होगा आप बोलिए तो अच्छा आपको ए, ए, एक बार सुन लीजिए क्या होगा लक्षण प्रथम विशेषण जोड़ने के बाद हुआ आगे द्वितीय दोष क्या दिखा रहे हैं महान से बनने का अवृत्ति है, है।, है तो होने से आ गया इसको दूर करने के लिए जो विशेषण जोड़ते हैं वो विशेषण मिलाकर के अभी पूर्व विशेषण इसको मिलाकर के लक्षण मिले थे आगे क्या दोष दिखाए हनुमान वाक्य कह रहे साध्यता अवच्छेद का संबंध साध्यता अवच्छेद का संबंध धर्म तो आगे दोष क्या दिखाएंगे है है क्या क्या हुआ हुआ हमको इससे और हेतु भी है इसलिए हेतु में हेतु में दोस्त है पहले हेतु में क्या आया जिसके चलते हम अभिवती कहते हैं वृत्तित्व तो आ गया क्योंकि साध्या भाव हो गया मूल वृक्ष उसमें तो हेतु है तो वृत्तित्व तो आ गया वृत्ति अभाव तो हाँ नहीं है अभ्याप्ति दोष हो गया इसको निराकरण करने के लिए जो विशेषण लगाएंगे वो विशेषण के साथ पूरा होगी साध्यता संबंधि ने अवचिन्न प्रतियोगिता अवचिन्न आगे ये तीन हो गया यहाँ तक आगे अनुमान वाक्य क्या लाएंगे? आत्मा लाएंगे हेतु आत्मा, आत्मा। आत्मा ज्ञानव आत्मत्व तो। संव> ये हो गया इसमें साध्यता अवच्छता का संबंध ज्ञान संबंध समवाय धर्म ज्ञानत्व ज्ञानत्व तभी समवाय संबंध है न ज्ञानत्व तो अवच्छ नभाव को हम साध्य अभाव कहेंगे कहाँ दिखाएंगे घट में में और वहाँ व्यधिकरण हो गया कहेंगे कहेंगे वहाँ ज्ञान नहीं है किंतु सिद्धांत कहेगा वहां भी ज्ञान है किस समझ से विषयता समझ से तो अभी घटक वो साध्या भाव बन कह पाएंगे? नहीं कह, पाएंगे। नहीं कह पाएंगे नहीं कह पाएंगे क्योंकि आप लक्षण में जुड़े हैं कि व्यधिकरण होना चाहिए समानाधिकरण हो गया तो कहेंगे कि ठीक है हम अन्यत्र खोजेंगे तो आप ज्ञाना भाव वही दिखाएंगे जहाँ ज्ञान भी नहीं है किंतु ज्ञान कहाँ नहीं रहेगा ज्ञान सर्वत्र रहेगा इसलिए ज्ञाना भाव ऐसा कहीं भी नहीं मिलेगा जहाँ वो वेदीकरण होगा इसके लिए ये दोष हो गया ये दोष का नाम क्या कहेंगे क्या अप्रसिद्ध किस चीज का अप्रसिद्ध निबंधन अव्याप्ति दोष साध्या भाव अप्रसिद्धि साध्या भाव ही नहीं मिला नहीं मिलने से लक्षण घट नहीं पाया तो ये अभ्यपि दोष हो गया अच्छा इसको बारण करने के लिए अभी जो विशेषण लगाएंगे ये विशेषण के साथ पूरा शुरू से बोलना है साध्यता अवच्छेद संबंध अवच्छिन्न साध्यतावच्छिन्न प्रतियोगिता का प्रतियोगिता प्रतियो का प्रतियोगिता प्रतियो अवच्छेद प्रतियो का संबंध प्रतियोगिता संबंधा प्रतियोगिता अवच्छेदक संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता वैयाधिकरण अवच्छेद का वच्छिन्न साध्या भाववद साध्याववदृत्ति यहाँ कहते हैं कि प्रतियोगिता अवच्छेदक संबंधावच्छिन्न प्रतियो प्रतियोगी व्यधिकरण यहाँ प्रतियोगी प्रतियोगिता अवच्छेदक संबंधावच्छिन्न होना चाहिए पहले हम देते थे साध्यता अवच्छेद का संबंध प्रतियोगिता हम अभाव को दिखाते थे अभाव को दिखेना के समय हम कहते हैं कि प्रतियोगी इस संबंध से नहीं होना चाहिए जब हम पहले विचार करते थे साध्यता अवच्छेदक संबंध से प्रतियोगी नहीं होना चाहिए तब तो अभाव मिलना चाहिए अभी कहते हैं कि प्रतियोगिता अवच्छेदक संबंध से प्रतियोगी अगर रहेगा तब तो वो समानाधिकरण होगा साध्या भाव के साथ साध्य समानाधिकरण हो जाएगा सा, साध्या भाव तो हमको मिल गया साध्य वहां रहने से समानाधिकरण हो जाएगा साध्य किंतु तो किसी संबंध से रहने से समानाधिकरण ग्रहण होगा कहते प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध से अगर साध्य रहेगा तब तो कहा जाएगा कि समानाधिकरण होगा हम लक्षण में किंतु थे व्यधिकरण व्यधिकरण था समानाधिकरण अभाव तो, तो समानाधिकरण किस संबंध से होना है कहते प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध प्रतियोगी समानाधिकरण प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध से अगर प्रतियोगी रहेगा तब तो उसको समान अधिकरण माना जाएगा ऐसे समानाधिकरण का अभाव होना चाहिए प्रतियोगिता आवश्यक तो समान से प्रतियोगी रहेगा तो समानाधिकरण हो जाएगा वो ऐसे नहीं रहना चाहिए तर, ऐसे तो चार चार जगह पे नहीं, तक जो जगहों का, वैसा अन्य से रह रहे है? हम कहेंगे है, अगर प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध हो गया समवाय संबंध समवाय संबंध से अगर प्रतियोगी रहेगा तब तो समानाधिकरण होगा हमको ये नहीं चाहिए अन्य कोई भी संबंध से रहे अन्य कोई संबंध से रहेगा तो समानाधिकरण नहीं है प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगी समानाधिकरण ऐसे ही होने से प्रतियोगी समानाधिकरण माना जाएगा और उसका अभाव हो जाना चाहिए अन्य समय से रहने से भी कोई ये नहीं है तो यहाँ तक हो गया ये लक्षण सुधार हुआ आगे के लिए अनुमान वाक्य क्या लाएंगे जाते हैं घट विशिष्ट सत्तावन ये विशिष्ट सत्ता, सत्ता किसमें रहेगी द्रव्य में रहेगा तो ये विशिष्ट सत्ता कहने से सत्ता में एक विशेषण आ गया जिसके चलते हम कहते हैं कि विशिष्ट सत्ता हुआ ये विशेषण क्या है अन्यतम कर्म, कर्म, कर्म अन्य तो ये गुण कर्म अन्य द्रव्य में रहेगा और द्रव्य में सत्ता भी है इसलिए द्रव्य में जो सत्ता रहेगा वो गुण कर्म अन्यत्व विशिष्ट सत्ता इसी को विशिष्ट सत्ता कहेंगे ये विशिष्ट सत्ता द्रव्य को छोड़ करके और कहा रहेगा अन्य कहीं नहीं रहेगा सामान्य आदि में वहां गुणकर्म अन्य तो है नहीं। तो क्यों नहीं रहेगा सत्ता नहीं सत्ता ही नहीं है वहाँ विशेष ही नहीं है अच्छा तो अभी यहाँ साध्यता अवच्छेद का संबंध विशिष्ट सत्ता सत्ता जी संबंध से रहेगा समावाई संबंध साध्यता अवश धर्म विशिष्ट तो, सत्ता तो अभी हमारा हेतु यहाँ क्या है जा, जा, जाति और साध्य हो गया भिशिष्टा, भिशिष्टा, सत्ता। तो हम कहेंगे कि यत्र यत्र जाति तत्र तत्र विशिष्ट सत्ता इस प्रकार कह पाएंगे नहीं कह पाएंगे कहाँ भी विचार होगा गुणकर्म में तो इसलिए हेतु सद हेतु है असद हेतु है असद हेतु है व्याप्ति का लक्षण जाना चाहिए नहींग. नहीं जाना चाहिए अभी पूर्व पक्ष कह रहा है कि गुण में देखिए तो गुण में साध्या भाव मिलेगा और हेतु नहीं मतलब हेतु मिल जाएगा तो गुण में साध्या भाव मिलेगा और हेतु भी अगर मिल जाएगा तो साध्या भाव वन हेतु में वृथित आ जाएगा असद हेतु है तो लक्षण जाएगा नहीं साध्या भावन वृत्ित्व अगर आएगा सद होगा असद हेतु होगा और जाति है असद हेतु है इसमें साध्या भावन वृतित्व आना चाहिए तो साध्या भावन गुणों को दिखाएंगे गुणों को दिखाने के लिए वहां समवाय संबंध है न विशिष्ट सत्तात्व तो अवच्छेद है न विशिष्ट सत्ता नहीं होना चाहिए विशिष्ट सत्तात्व न ये ए, समवाय संबंधन समवाय संबंध में विशिष्ट सत्ता गुण में रहेगा नहीं रहेगा तो हमको साध्या भाव मिला अभी कहते हैं कि प्रतियोगी के साथ विधिकरण भी होना चाहिए प्रतियोगी कौन हो जाएगा विशिष्ट सत्ता विशिष्ट सत्ता के लिए हम विशेषण भी दे दिए हैं कि समवाय संबंध से विशिष्ट सत्ता रहेगा तो भी समानाधिकरण होगा समवाय संबंध में विशिष्ट सत्ता रहता है क्या गुण में इसलिए समानाधिकरण होगा साध्या भाव के साथ नहीं होगा तो हम जो लक्षण दिए थे कि प्रतियोगिता अवच्छेदों का संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगी, प्रतियोगी समानाधिकरण अभाव समानाधिकरण नहीं होना चाहिए ये व्यधिकरण है ये भी प्राप्त हुआ तो अभी गुण साध्या अभाव वाला बन गया और उसमें जाति रही।, रही।, रही तो जाति रहने से जाति में वृत्तित्व अवृतित्व वृत्तित्व आ गया तो असद है लक्षण गया नहीं क्या दोष हुआ कोई दोष नहीं ऐसे हैं ये पूर्व पक्ष कह दिया ये जो दिखा रहे विशिष्ट सत्ता द्रव्य गुण कर्म अन्य है, नहीं है। क्योंकि द्रव्य किंतु यहाँ विशेषण क्या है विशिष्ट सत्ता तो में विशेषण क्या है गुण कर्म अन्य अभी गुण में गुण कर्म अन्य तो रहेगा वहां द्रव्य कर्म अन्य तो रह जाएगा रहेगा रहे किंतु अभी हमारा विशेषण है कि गुण कर्म अन्य हो सकता है किंतु वो विशिष्ट ये विशिष्ट समान है भिन्न है अभी हमारा विशिष्ट में विशेषण है कि गुण कर्म अन्य ये और कहा रहेगा नहीं रहता है जो है, वो से नहीं है अन्य होना चाहिए मतलब विशेषण ये विशेषण होना चाहिए तो गुण में तो किंतु द्रव्य कर्म अन्य तो ये विशेषण भिन्न हो गया ये भी सत्ता का विशेषण बनेगा किंतु ये भिन्न विशेषण हो गया ठीक है तो अभी यहाँ तक पूर्व पक्ष कह दिया पूर्व पक्ष दिखा दिया कि असद हेतु तो लक्षण गया नहीं कोई दोष नहीं है अभी सिद्धांत क्या कहेगा शुद्धात नातिरिक्चित है ये एक नियम है तो जो विशिष्ट हो गया विशिष्ट सत्ता वो शुद्ध सत्ता से भिन्न नहीं है इसलिए विशिष्ट सत्ता सत्ता रूपेण गुण में रहेगा गुण में रहा तो सत्ता विशिष्ट सत्ता अर्थात तो साध्य है अर्थात तो साध्य सत्ता रूपेण गुण में रहा और वहां हेतु जाति भी है हेतु भी रहा साध्य भी रहा तो व्याप्ति हो गया असद हेतु है व्याप्ति नहीं हो रहना चाहिए था भी व्याप्ति रह गया तो ये क्या दोष हो गया अतिव्याप्ति हो गया लक्ष्य नहीं है अलक्ष्य है उसमें लक्षण चला गया अच्छा तो इसलिए अगर आपको इसमें लक्षण नहीं लेना है अर्थात तो जाति असद हेतु है इसमें व्याप्ति का लक्षण नहीं जाना चाहिए किंतु गुण कर्म में ये व्याप्ति लक्षण चला जाता है जाति में वहां नहीं देखा पाएंगे अर्थात तो गुणकर्म को साध्या भाव वाला नहीं कह पाएंगे ये गुणकर्म को साध्या भाव वाला कहेंगे तो वहां साध्य भी रह जाता है तो साध्य रह जाता है अर्थात तो तो आपको जो प्रतियोगी व्यधिकरण दिखाना चाहिए था गुणकर्म आप जो सब संबंध से कहे हैं साध्या भाव वाला वो तो है थोड़ा गलत तो गुणकर्म साध्या भाव वाला तो है किंतु अभी विशिष्ट सत्ता तो मतलब सत्ता तो विशिष्ट सत्ता रह जाता है साध्या भाव है वो मान रहे हैं सिद्धांति मान रहे पूर्व पक्ष पूर्व पक्ष मान रहे हैं सिद्धांति मान रहा है कर्म में साध्या भाव है आपका दूसरा है कि वह समानाधिकरण नहीं होना चाहिए प्रतियोगी के साथ तो साध्या भाव होने पर भी वहां प्रतियोगी हो रह जाता है विशिष्ट सत्ता रह जाता है किस रूप से सत्तात्व शुद्ध सत्तात्व रह जाता है किंतु पूर्व पक्ष कहेगा हम एक विशेषण जोड़ा है कि प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध न ही होना चाहिए प्रतियोगिता अवच्छेद संबंध क्या है तो जो सिद्धांति अभी सत्तात्वे न विशिष्ट सत्ता को दिखा रहा है किस संबंध से दिखा रहा है किस सम से दिखा रहा है? विशिष्ट सत्ता को सिद्धांती सत्ता तो ये न दिखा रहा है गुण में दिखा रहा है तभी कह रहा है कि समानाधिकरण हो जाता है और आपका लक्षण में है वेधिकरण बुद्धि चल रहा है ना स्थिर है समय समझ से रहेगी सत्ता शुद्ध किस समझ से रहेगा समय समझ से तो पूर्व पक्ष अभी विशेषण जोड़ा है कि प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध है न प्रतियोगी मिलेगा तो समानधिकरण होगा ये जोड़ा है जी। तो अभी जी। प्रतियोगी हो गया आपका विशिष्ट सत्ता उसके लिए संबंध भी पूर्व पक्ष निर्णय कर दिया तो किस संबंध से होना चाहिए वो समवाय संबंध से सिद्धांत कहता है कि हम समय संबंध से ही दिखा रहा है तो विशिष्ट सत्ता को सत्ता तो किस संबंध से दिखा रहा है गुणों में तो जो लक्षण है उस लक्षण के अनुसार ये घट जाता है कैसे समानाधिकरण समानाधिकरण हो गया मतलब घट जाता है मतलब समानाधिकरण हो गया तो समानाधिकरण हो गया तो फिर व्यधिकरण हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ अभी गुण में साध्या भाव मिला, मिला था जो जो लक्षण कहा था वो सब लक्षण से साध्या भाव मिला था अभी जिस लक्षण में साध्य होना चाहिए उस लक्षण में साध्य कोई प्रतियोगी को जिस लक्षण में प्रतियोगी को दिखाना चाहिए उस प्रकार के सिद्धांति प्रतियोगी को भी दिखा दिया से तो समी गुण में साध्या भाव मिला ना प्रतियोगी भी मिल गया साध्या भाव तो समानाधिकरण हो गया तो इस प्रकार की जो अभाव होगा जो की प्रतियोगी समानाधिकरण हो रहा है ये लक्षण का घटक बनेगा ये अभाव क्योंकि लक्षण का घटक व्यधिकरण अभाव होना चाहिए अब ये समानाधिकरण हो गया तो ये गुण निष्ठ अभाव ये अभी लक्षण का घटक नहीं बनेगा गुण में साध्या भाव मिला मिला किंतु तो क्यों लक्षण का घटक नहीं होगा साध्य समान अधिकरण हो गया इसलिए हमको अन्यत्र खोजना पड़ेगा साध्या भाव जो साध्य समान न हो तो विशिष्ट सत्ताभाव फिर कहा मिलेगा सामान्य सामान्य मिल जाएगा तो वहाँ विशिष्ट सत्ता नहीं रहा जो जो संबंध धर्म हो वो सबसे नहीं रहा और वहाँ विशिष्ट सत्ता सत्तात्व न रह जाएगा क्या सामान्य में सत्ता रहेगी सामान्य में सत्ता नहीं।, नहीं।, नहीं रहेगा अगर हम सामान्य सामानाधिकरण संबंध से सामान्य में सत्ता रख सकते हैं घट में सत्ता रहेगी घट में घटो तो सामान्य है तो सामान्य में सत्ता किस संबंध से रहेगा रह जाएगा किंतु हम कहते हैं कि प्रतियोगिता अवच्छेद संबंध से प्रतियोगिता अवच्छेद संबंध क्या है समवाय संबंध है ना सत्ता है सामान्य में नहीं।, नहीं है तो अभाव के साथ प्रतियोगी समान नहीं होगा अन्य संबंध से रह सकता है इसी संबंध से प्रतियोगी नहीं होने से प्रतियोगी समान अभाव नहीं हुआ तो ये अभाव हमारा लक्षण का घटक हो जाएगा प्रतियोगी वेदीकरण हो गया तो अभी ऐसा अभाव वाला में ये असद हेतु है हे? हेतु में अभी जाति वहां रहेगी नहीं रहेगी सामान्य में नहीं, नहीं रहेगी तो साध्या भाववान हेतु में अवृतित्व आ गया वृतित्व अभाव तो आया जाति नहीं है तो साध्या भावत वृत्तित्व अभाव आया ये लक्षण गया नहीं गया जाति असद हेतु था लक्षण चला गया क्या दोष हो गया अतिव्याप्ति दोष हुआ जाति जाति में वृत्तित्व तो नहीं आना चाहिए किंतु अभिवृत्तित्व तो नहीं आना चाहिए तो व्याप्ति का लक्षण समन्वय हुआ हाँ ये सिद्धांत दोष दिखा रहा तो है ना अर्थात जाति असधेतु है व्याप्ति का लक्षण नहीं जाना चाहिए किंतु चला गया क्योंकि साध्या अभाव हो तो वृत्तिव अभाव साध्य अभाव है और वृत्तित्व अभाव हो गया इसलिए व्यक्ति का लक्षण गया साध्या अभाव हो तो वृत्तित्व अभाव हो गया तो व्यक्ति का लक्षण गया तो अतिव्याप्ति हो गया असद है अलक्ष्य है लक्षण गया अतिव्याप्ति हुआ इसके लिए क्या विशेषण केवल कितना जुड़ते हैं प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छेन्द तो इस प्रकार के विपूर्व पक्ष से जोड़ेगा क्यों जोड़ता है कहते हैं के कि आप गुणों में पहले दिखा दिए ये है साध्य को दिखा करके समानाधिकरण अधिकरण बना दिए तभी तो हमको सामान्य में जाना पड़ा तो कहते हैं कि देखिए ये गुण में ही ये समान नहीं है ये ही है वेदिकरण कैसे है सिद्धांत कहेगा तो वहां तो विशिष्ट सत्ता विद्यमान है गुण में कैन सत्ता सत्तात्वे विद्यमान है तो पूर्व पक्ष कहता है कि ये जब सत्तात्वे न दिखा रहे हैं ये नहीं ग्रहण होगा आपको विशिष्ट सत्तात्वे न दिखाना पड़ेगा अर्थात प्रतियोगी विशिष्ट सत्ता है प्रतियोगिता अवच्छेद धर्म हो जाएगा विशिष्ट सत्तात्व जो आप अभी प्रतियोगी दिखा रहे हैं वो प्रतियोगिता अवच्छेदक से अवच्छिन्न होना चाहिए अर्थात विशिष्ट सत्ता न आपको दिखाना पड़ेगा प्रतियोगिता अवच्छेदक धर्म हो गया विशिष्ट सत्तात्व तो तेन रूपे न दिखाना पड़ेगा अभी विशिष्ट सत्ता न विशिष्ट सत्ता गुण में मिलेगा विशिष्ट सत्तात्वे न विशिष्ट सत्ता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा तो अभी गुण साध्य अभाव वाला हो जाएगा तो साध्य अभाव निरूपित उसमें जाती है गुण में तो अभी जाति में वृत्तित्व आ जाएगा तो साध्या भाव वृत्तित्व आ गया लक्षण गया नहीं गुण साध्या भाव वाला है लक्षण का घटक बनना चाहिए किंतु सिद्धांति उसको घटक बनाने नहीं दिया क्योंकि उसको समानाधिकरण बना गया पूर्व पक्ष समान अधिकरण का निराकरण कर दिया ये समान अधिकरण नहीं कर पाएंगे तो उसको निराकरण कर दिया अभी यहाँ क्या हुआ कि गुण में साध्याभाव मिल गया और वहां जाति में वृतित्व आ गया सिद्धांत कहेगा हम सामान्य में दिखाया वहां भी साध्या भाव है और जाति में वहां वृत्तित्व आ रहा है मृत्युत्व अभाव तो आया तो वहां तो लक्षण समन्वय हो रहा है तो ये आगे विचार में दिखाएंगे आप पांच जगह में दिखाइए किंतु तो अगर एक जगह नहीं बनेगा तब कहेगा कि ये लक्षण फिर मतलब वो ग्रहण नहीं होगा आप यहाँ यहाँ यहाँ यहाँ सब दिखा रहे हैं कि वृतित्व अभाव है अभाव है अभाव आ रहा है साध्या अभाव अब तो वृत्तित्व अभाव आ रहा है आप सामान्य में दिखाएंगे विशेष में दिखाएंगे समवाय में दिखाएंगे उतने जागा में सब दिखा देंगे पूर्व पक्ष कहेगा देखिए यहाँ तो वृतित्व आ जाता है पांच जगह में वृतित्व भाव आने पर भी अगर एक जगह में वृतित्व आ जाएगा वो सद हेतु होगा नहीं होगा हो। इसको आगे विचार दिखाएंगे तो यहाँ तक पूरा लक्षण क्या हो जाएगा शुरू से साध्यता अवच्छेद संबंध अवच्छिन्न साध्यता अवच्छेद अवच्छिन्न प्रतियोगिता का प्रतिगिता अवच्छेदक संबंध आवच्छिन्न प्रतिता अवच्छेद आवच्छिन्न वैया साध्य आव्छेदक वैयावेदक अवच्छिन्न वैया आवच्छिन्न साध्या वजनी रूपी तो गति अगले शेदक संबंध आवच्छताव्छेद आवच्छ प्रतियोगिता प्रतियोगिता का प्रतिदक संबंध आवच्छ प्रति अवच्छेद का आवचन्न वैयाधिकरण अवच्छा अभाव निरूपित व्यक्ति अभाव साध्य हाँ, साध्या साध्यता साध्यता वेद का संबंध आवच्छ साध्यता अवच्छेद का आवचंद प्रतियोगिता का प्रति आवच्छेद का प्रतियोगिता अवच्छा प्रतियोगिता यहाँ तक साध्या भाव ये अभाव का ये निरूपण हो गया आगे वृत्ति अभाव है तो ये जैसे साध्या भाव था वो भी वृत्ति अभाव यह हम पांच चीज जोड़ दिए तो वहां भी पांच ऐसा आ जा सकता है क्योंकि वो भी एक अभाव है जैसे आध्य का अभाव हो वृतित्व का अभाव तो वहां की तो इतना नहीं दिखाते हैं थोड़ा अलग प्रकार की भी अन्य चीज दिखाएंगे दोष आनुग सिद्धांति दो दिखा रहे हैं इसलिए दोष दिखाने के लिए कहीं अनुमान दे रहे हैं कहीं बिना अनुमान से भी कर रहे हैं जैसे प्रथम दो में कुछ अनुमान वहाँ भी अनुमान दे सकते हैं तो पर्वतों बनी अभावान इस प्रकार के नहीं तो पर्वतों बन्यमान दो मात ऐसे भी कहेंगे वहां साधे भावान पर्वतों को बना देगा पूर्व पक्षी यदि अनुमान है तो क्यों पूर्व पक्ष पूर्व पक्ष भी ला सकता है कि अपना ये लक्षणों को सुधार करने के लिए किंतु यहां सिद्धांती मतलब विरोधी विद्यमान है तो वो अनुमान लेकर के दोष दिखाएगा इसलिए पूर्व पक्ष यहां अनुमान नहीं ला रहा है मतलब सिद्धांती अनुमान ला करके दिखाएगा कि देखिए ये अनुमान में ये दोष है सिद्धांती अनुमान लाएगा पूर्व पक्ष कह ये अनुमान में ठीक है सिद्धांती कह इसमें ठीक नहीं है ये दोष हो रहा है अगर पूर्व पक्ष अगर ये लाएगा पूर्व पक्ष अपना लक्षण बनाया पहले पूर्व पक्ष अनुमान देगा आत्मा ज्ञानवान आत्मत्वाद कहेगा हमारा सब ठीक है अब क्या जो हो तो उसका लक्षण बनाए जो कहेंगे सिद्धांति साधारणतः हम लोग विचार में दिखाते हैं सिद्धांती अनुमान लाया पूर्व पक्ष कहेगा कि यह अनुमान ठीक है मतलब सदहेतु है तो असद हेतु कह देगा सिद्धांति कह नहीं नहीं इसमें ये दोष है फिर आगे पूर्व पक्ष सुधार करेगा तो इसलिए साधारण तो कहेंगे कि अनुमान पुरो सिद्धांति लाएगा क्योंकि विरोध करने वाला है आरंभ वहां से करेगा विरोध तो विरोध जैसे दिखाएगा पूर्व पूछी कहेगा ठीक है हमारा लक्षण है तो ये है ये उसी प्रदाय घट रहा है सिद्धांति कहेगा नहीं घटने रहा है फिर आगे विशेषण में जोड़ा जाएगा अच्छा आगे कहेंगे कि वृत्तित्व अभाव चाहिए अच्छा तो साध्या भावबद्ध वृत्तित्व अभाव पर्वतों बनीमान धूमात तो इसमें तो पर्वतों बनीमान धुमात यह अनुमान देंगे अभी इसमें साध्यता अवच्छेद का संबंध है। संयोग संबंध और धर्म बनी ये सब जितना दिखा दिया अभी इस संबंध से हृदय में साध्याभाव मिलेगा मिल जाए तो साध्यता आवश्यकता का संबंध आवच्छिन्न साध्यता अवच्छिद का अवच्छिन्न प्रतियोगिता को ये साध्या अभाव मिल जाएगा अभी वो वेदीकरण भी होना चाहिए संयोग संबंध है न बनित अवच्छिन्न हृदय में मिलेगा क्या प्रतियोगी बनी नहीं, नहीं मिलेगा इसलिए वेदिकरण भी हो गया तभी जो ह्रद हो गया वो हमारा शुद्ध साध्यान लक्षणों के अनुसार हो गया पूर्व पक्ष सिद्धांति कहेगा कि वहां काली का संबंध ना धूम रहेगा काली का संबंध ना काली का संबंध न रहने का ये तात्पर्य होता है कि मतलब आ, किसी काल में धूम ये हृदय में रहेगा आज नहीं है इसी प्रकार की उसका हम जो कह देते कि काली का संबंध इसका क्या मतलब ये तात्पर्य है तो इसी प्रकार के नहीं तो काली का संबंध कहते जैसे हम स्वयं का संबंध हम समझ जाते हैं स्वयंवाय संबंध विचार करते करते धीरे धीरे बुद्धि में आ जाता है काली का संबंध इसी प्रकार के अर्थात काली का संबंध ना धूम ह्रदय में रहेगा तो इसका क्या तात्पर्य है ध्रम हृदय में रहेगा किसी काल में रहेगा तो किसी काल में रहेगा अर्थात तो कभी रहेगा इसी प्रकार की मान करके तो अभी साध्या भाव वाला में भी ये ध्रूमा हो जाएगा काल में में उसी समय वहाँ के होगा ना ना ये तो अलग है हमको तो साध्या भाव है कि दिखाना है जिस समय में हम साध्या भाव दिखा रहे हैं उस समय में हमारा जो अनुमान वाक्य है उसी के अनुसार उसी समय में पर्वत में बंधी धूमो होना चाहिए ऐसा कोई आवश्यक नहीं है ये तो हम साध्या भाव अन्यत्र दिखा रहे हैं अच्छा ठीक है और कह सकते हैं अभी पर्वत के सामने खड़े होकर के देखते हैं दोनों विचार करते हैं तो उसी समय में आपको साध्या भाव नदी में अगर बगल में नहीं है तो फिर वो नहीं पाएगा अनुमान इस प्रकार की नहीं है नहीं कालिका संबंध का आपको कुछ और अधिक स्पष्टता है तो इसी प्रकार के अर्थात और कुछ हो सकता है तो मतलब किसी काल में धूम ह्रद में रहेगा ये कालिका संबंध से हृदय में धूम इसका तात्पर्य होता है अभी साध्या भगवान ये हो गया ह्रदय और उसमें धूम में वृत्तित्व आ गया दूसरा चीज है कि धूम रहे गया हृदय काली के समझ रहा तो धूमो में वृद्धि तो आया वृत्ति तो अभाव नहीं आया अच्छा दूसरा है कि धूम समवाय संबंध से कहां रहेगा धूम समवाय सम में रह जाएगा उसका उसका अवयव में रहेगा धूम हो गया अवयवी समवाय संबंध से उसका अवयव में रहेगा और धूम का अवयव में बंदी रहेगा संयोग संबंध से धुमका अवयव में बंदी नहीं रहेगा आगे। आगे। आगे क्या अवयव अर्थात धुमका अवयव उसका टुकड़ा परमाणु के बिना कैसे अच्छा ये तो अभी हमारे बुद्धिमान है मतलब धुमका अवयव के साथ बंदी का संयोग होगा और हम कहते हैं ना मूल अविच्छिन्न रेखा होना चाहिए धूम तो के साथ बन्ही का हाँ तो वो लोग कहते हैं कि धूमो संयोग से रहता है और बंधी संयुक्त समझ से रहता है पर्वत में धूम और बंधी का बीच में भी संयोग होगा अच्छा धूमो का भी ठीक है।, तो है इस प्रकार के कह सकते है की कुंडे वे वदर कुंडे व कुंडम व कुंड में बदर संयोग संबंध से रहेगा ना संयोग दिष्ट है दोनों में रहेगा अभी संयोग कुंड में रहेगा ना बदर में रहेगा दोनों में रहेगा तो संयोग दोनों में रहने पर भी वृत्ति नियामक अर्थात कुंडे बदर कहा जाएगा ना बदरे कुंडम कहा जाएगा बदरे कुंडम कहा जाएगा तो कुंडे घृतम तो घृते कुंडम कहकर इसी प्रकार क्या अर्थात बदरे कुंडम नहीं कहा जाएगा इसी प्रकार की अगर संयोग संबंध से कह सकते हैं तो बंध धूमा अवयव संयोग संबंध है ना धूम अवयव में बन्ही संयोग संबंध से नहीं दोनों के बीच में संयोग है होने पर भी तो धूमा अवयव में संयोग संबंध से बनी नहीं रहेगा वो कह सकते हैं बन्ही में संयोग संबंध से धूमा अवयव रहेगा वहां से निकल रहे किंतु धूम अवयव में बनी संयोग संबंध से रहेगा ये नहीं है नहीं होगा इस प्रकार की घटा सकते हैं ये पंक्ति सब इस प्रकार के आए हैं अच्छा तभी धूम अवयव जो हो गया वहां अगर संयोग संबंध से बनी नहीं रहेगा तो धूमा अवयव ये भी साध्या अभाव वाला हो गया साध्य हो गया बनी धूम अवयव में संयोग संबंध से बनी नहीं है तो धूम अवयव हो गया साध्य अभाव वाला और धूम अवयव में धूम किस संबंध से रहेगा और राधा में धूम किस समय से रह गया काली के का संबंध से आपका पर्वत में धूम किस संबंध से आप अभी उसको हेतु बना रहे हैं संयोग संबंध से तो संयोग संबंध से आप हेतु बनाकर के अनुमान में ग्रहण किए हैं और अभी दोष दिखाने के लिए आप कालिक संबंध और समवाय संबंध से दिखाएं दिखाए तो इसलिए हेतुता का अवच्छेद का संबंध वही होना चाहिए जो आप अनुमान में गृहित होता है अब जो अभी अभाव दिखा रहे हैं अभाव का प्रतियोगी हो गया ये वृतित्व आप वृत्तित्व अभाव दिखा रहे हैं हम धूमों का अभाव नहीं कह रहे हैं धूम में वृत्तित्व न आए वृत्तित्व का अभाव कह रहे हैं तो जो वृत्तित्व अभाव कह रहे हैं प्रतियोगी कौन हो जाएगा धूम का अभाव होना और धूम में वृतित्व का अभाव होना ये दोनों आर्थिक लगता है कि एक ही है धूम अगर नहीं होगा तो उसमें वृत्तित्व नहीं आएगा हमारा तो किंतु मूल लक्षण है कि साध्या भाववत अवृत्तित्व हम कहेंगे साध्या भाववत धुमा भाव ये कह सकते हैं तो अगर कहेंगे साध्या भाववत धुमा भाव व्याप्ति का लक्षण होगा व्याप्ति का लक्षण कहां आना चाहिए हेतु में साध्या भाव वो तो धूमा भाव ये धूम में आएगा नहीं आएगा ये तो हृदय में आएगा किंतु आपको हेतु में लाना है इसलिए अगर आप धूमाभाव हेतु भाव कहेंगे साध्या भाव वो हेतु भाव तो यह हेतु में नहीं आ पाएगा इसलिए कहा जाता है कि वृतित्व अभाव वृत्तित्व अथवा वृत्तित्व अभाव ये हेतु में आ सकते हैं वृतित्व जहां आएगा तो वहाँ वृतित्व अभाव ला सकते हैं तो इसलिए वहां हेतु का अभाव नहीं कह करके वृतित्व का अभाव कहते हैं क्योंकि हमको हेतु में व्याप्ति लाना है अभाव ये आ जाएंगे वृत्तित्व अभाव किसमें आया रहा है हेतु में हम हेतु का अभाव नहीं कहेंगे इनके हेतु का अभाव कहने से वो हेतु में नहीं आएगा वृत्तित्व का अभाव कहेंगे अच्छा तो अभी ये जो वृत्तित्व अभाव कहेंगे प्रतियोगी कौन हो जाएगा प्रतियोगी वृतित्व प्रतियोगी हो गया वृतित्व ये प्रतियोगिता का अवच्छेदक धर्म प्रतियोगि प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध पहलेंगे प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध कहेंगे जिस संबंध से वृत्तित्व रहेगा इसको कहा जाएगा प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध ऐसे साध्यता अवच्छेद का संबंध कहते हैं जिस संबंध से साध्य रहता है इसी प्रकार की यहां जिस संबंध से वृत्तित्व रहेगा वृत्तित्व कहां रहेगा हेतु तो में रहेगा तो अर्थात वृत्ति में रहेगा वृत्ति हो गया है तो तो अभी वृत्तित्व वृत्ति में किस समझ से रहेगा ये कोई जाति नहीं है वृत्तित्व तो एक जाति नहीं है ये तो केवल हम विचार करने के लिए ये केवल कल्पित धर्म किस समझ से रह जाएगा जो कल्पित धर्म होंगे वो सब सब स्वरूप समझ रहते हैं प्रतियोगिता अवच्छा वही है वृत्ति में एक कल्पना करते हैं हम कि इसमें एक वृत्तित्व आ रहा है एक स्वरूप संबंध रहता है अभी आपका वृत्तित्व को अगर आप प्रतियोगी बनाएंगे वृत्तिता अवच्छेद मतलब प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध फिर क्या निकलेगा स्वरूप संबंध निकलेगा वो तो सर्वत्र समान आएगा चाहे आप किसी को भी साध्य बनाए किसी को भी हेतु बनाए वो स्वरूप संबंध से ही हो जाएगा तो इसलिए कहेंगे कि आपको अभी हेतुता अवच्छेदक संबंध को आप प्रतियोगिता अवच्छेदक संबंध रूप से लेना पड़ेगा जैसे वहां आप साध्यता अवच्छेद का संबंध को प्रतियोगिता अवच्छेद रूप से ले रहे थे इसी प्रकार की यहां हेतुता का जो अवच्छेद का संबंध था वही आपको ये प्रतियोगिता का अवच्छेद का संबंध बनाना पड़ेगा हेतुता अवच्छेद क संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता को वृत्तित्व तो वृत्तित्व हो गया आपका प्रतियोगी क्योंकि वृत्तिव तो अभाव कहते हैं वृत्तित्व तो में रहेगा प्रतियोगिता और प्रतियोगिता का अवच्छेद संबंध किसको लेंगे हेतुता का जो अवच्छेद का संबंध सही होगा जहां जैसे होगा तो हेतुता हेतुतावच्छेद का संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता का वृत्तित्व यह भी हमको लेना पड़ेगा ऐसे वृतित्व का अभाव जैसे वहां साध्यता अवच्छेद का संबंध अवचिन प्रतियोगिता का साध्या अभाव कहते थे इसी प्रकार की यहां कहेंगे हेतुता अवच्छेद का संबंध अवचिन प्रतियोगिता का वृतित्व अभाव तो क्या कहेंगे हेतुता संबंध अवच्छिन्न कौ? आगे? अभाव ये और एक सुधार करेंगे अर्थात आप हेतु का अभाव जो दिखाते हैं वो भी हेतुता अवच्छेद संबंध से दिखाना चाहिए अर्थात हेतुता अवच्छेद का संबंध से नहीं है ये कहना होगा आप अन्य अन्य संबंध से अभाव दिखाने से नहीं चलेगा साध्याभाव वृत्ति में आपको प्रतियोगिता दिखाना पड़ेगा तो तभी कहेंगे कि इसमें व्याप्ति है तभी तो हमारा यहाँ हेतु का संबंध हो गया संयोग का संबंध तो संयोग संबंध है ना अभाव मृत्यु अभाव ये आपको कहना पड़ेगा संयोग संबंध है ना हेतु नहीं है ये कहनाकरण काली, काली के संबंध से रहे हम कहेंगे संयोग संबंध से नहीं है तो हो जाएगा तो हृदय में काली का संबंध से रहा वहां के संबंध से नहीं है इसी प्रकार के धूम का अवयव में संबंध से धूम रह गया वहां के संबंध से नहीं है तो नहीं रहने से वो भी साध्या ग्रहण होगा तो वो साध्या ग्रहण हुआ अत निरूपित धूम में वृत्तित्वित्वी वृत्तित्व जो है कल्पित धर्म का भी कह रहे हैं। तो, तो एक कल्पित धर्म वृत्ति में वृतित्व तो एक जाति नहीं है इस प्रकार जिस प्रकार आकाश में हम तो कह देते हैं वो इस प्रकार हाँ इस प्रकार अच्छा ये और जोड़े ये जोड़ने के बाद फिर आपको साध्या भाव व निरूपित वृतित्व तो भाव कह देते थे ओ हेतुता हेतुतावच्छेद का संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता का वृत्ति अभाव ये इस प्रकार किया जाएगा आज अंतर ओम पूर्ण मद पूर्ण निधान